भेद बताना चाहते हैं ऐसे तो सर्वत्र प्रसिद्धि है ज्ञान भी एक क्रिया क्योंकि जहां धाधु का प्रयोग किया धाधु का सामान्य भावार्थ होता है भावार्थ क्रिया ही इस दृष्टि से ज्ञान भी क्रिया हो जाएगी तो वो ज्ञान में होने वाली क्रिया किस प्रकार से है वेदांत में ज्ञान को किस प्रकार मानना चाहिए इस विषय विशे में विशेष बात होता और ये भी ध्यान रखना चाहिए यहाँ जो कह रहे हैं ये स्वरूप लक्षण ज्ञान की बात नहीं है यहाँ रूप ज्ञान की बात है ये भी ध्यान रखना चाहिए वेदांत में जब आज ये चंद्र वेदांत का अध्ययन करते समय ये सब चीजें जो है ये परंपरा से ही हमें प्राप्त होता है कि कहाँ इस शब्द में कौन सा अर्थक है अभी यहां जो ज्ञान की बात विवेचन कर रहे हैं वो तैत में सत्य ज्ञान अनंतम में आया हुआ ज्ञान नहीं है वहां जो ज्ञान है वो स्वरूप ज्ञान है स्वरूप ज्ञान में क्रिया की क्रिया होना नहीं होने की कोई बात ही नहीं होती है क्योंकि तो स्वरूप ज्ञान को लक्षणा से लिया जाता है रक्षणा से लेते वहाँ कोई प्रवेश ही नहीं स्वरूप में ही रहता वहां है या नहीं की नहीं होती किंतु ये आपको ये वृत्ति ज्ञान को समझना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहाँ जो चर्चा हो रही है वृत्ति ज्ञान को लेकर और यहां क्रिया के प्रसंग में यहां जो प्रकरण चल रहा है वो क्रिया को लेकर प्रकरण चल रहा है मोक्ष में क्रिया का प्रवेश है कि नहीं है तो उसमें कर्म को लिया पहले उसके बाद वासना को लिया और उसके बाद ध्यान को लिया आप देख रहे हैं क्रम से कैसे लाया अब ध्यान को लाया ध्यान वासना की एक सूक्ष्म स्थिति है उसी की निष्ठा जोड़ी बोली अब उसमें क्रिया है यह मान करके फिर उसी से भेद दिखा रहे इसका मतलब उसी प्रकार ध्यान के साथ साधारण धर्म रखने वाला जो ज्ञान है जिसको भाग्यकार ने ज्ञान शब्द से जगह जगह कहा शब्द तो, तो एक ही प्रयोग करते हैं विज्ञानमानंदम ब्रह्मा वहां भी विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं अन्यत्री विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं कई विज्ञान का उपासना भी होती है तो ये परंपरा से अध्ययन करने से ही ये स्पष्ट आती है नहीं तो नहीं होता और वो भी ग्रंथ के आधार पर करना पड़ेगा तो किस प्रसंग से लेके किस प्रसंग में ले जा क्योंकि तो यहां आपको स्पष्ट हो जाएगा आगे जाकर पूर्व पक्ष के मन में क्या है और सिद्धांत क्या करना चाहता है इसीलिए वो प्रश्न उठाया कि ये ज्ञान नाम मानसिक क्रिया है इसका मतलब ये स्वरूप ज्ञान नहीं है ये स्पष्ट है मानसिक क्रिया वाले ज्ञान को बता रहे तो पूछ रहा है पूर्व पक्ष पूछ रहा है तो उसी को स्वीकार कर रहे कि ये जो हम ब्रह्माष्टमी में जो ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान जो ज्ञान अविद्या को निराकरण करेगा वो ज्ञान अविद्या का निरासन करने वाला जो ज्ञान है वही है ब्रह्माकार वृत्ति अब यहां यद्यपि इस ज्ञान के भी जो स्रोत है इसका जो मूल रूप है स्वरूप से तो ब्रह्म ही है किंतु उसमें और अविद्या वृत्ति में विरोध तो हो जाता है वो तम प्रकार से विरुद्ध हो जाएगा इसीलिए यह जो वृत्ति है वो अविद्या का निराकरण और स्वरूप ज्ञान जो है वो अविज्या का निराकरण नहीं करता स्वरूप ज्ञान नहीं करेगा और स्वरूप भी नहीं करता है क्योंकि स्वरूप तो अविज्ञा के सही है अविज्ञा जब भी तब भी स्वरूप है अविद्या के अभाव काल में भी स्वरूप है तो स्वरूप ज्ञान तो स्वरूप में रहता ही है वो अविद्या की निवृति करने की क्रिया भी नहीं करता अविज्या की निवृत्ति उसी से नहीं माना जाता ये सुख्म भेद है दोनों और क्रिया स्वरूप ज्ञान तो सबको रहता है उसमें जो भी स्थिति है वो सबको रहती है अब ये ज्ञानाकार वृत्ति नहीं बनने पर अभिज्ञा की निवृत्ति नहीं होती तब तक तो ऐसे तो रहे इसलिए ब्रह्म अविद्या को निवृत्त नहीं करेगा आत्मा अविद्या को निवृत्त नहीं करेगा क्योंकि वो स्वरूप से है ही वो अविद्या का भी स्वरूप हो जाता है अविद्या भी वहां है उसी के रूप में है उसी में ही आ सी में ही सब कुछ हो रहा है अभी जैसे माया तो कहा माया जो उसी में आ सकते सब कुछ ऐसे ही इसीलिए ऐसे इसमें दोनों में भेद है स्वरूप ज्ञान केवल अनुभव के रूप में पहचानने के लिए होता है कि वृत्ति ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होने के बाद जो वृत्ति ज्ञान लीन हो जाएगा यानी स्वरूप से एक हो जाएगा स्वरूप से एक होना मतलब उसका श्रोध मूल रूप स्वरूप ही रहता है अब केवल इस ज्ञान की नहीं कोई भी ज्ञान प्रतिबोध विधिधम मतम अनेक बोध है जो विचार आता है सारा बोध का स्वरूप तो वही है यद मनसान मनुदेना और मनोमतम तो मन के द्वारा नहीं जाना जाता किंतु मन का स्वरूप है विचार का स्वरूप है इस प्रकार से उस दृष्टि से तो सभी कुछ उसी में हो जाता है अन्यथा नहीं होता इस रहस्य को ध्यान में रखना है ये नहीं ध्यान में रखने से बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है आप आगे भी देखेंगे ये कहाँ से पंप जा रहे हैं समझ में नहीं आएगा आ, और ये कोई किताब में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा इसे स्पष्ट रूप से ये दोनों ज्ञान अलग है यहाँ ये लेना चाहिए वहां वो लेना चाहिए इसे नहीं बताएंगे वो प्रसंग से देख के आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान का ऐसा अर्थ करने लगेंगे तो लोग पढ़ करके समझेंगे कोई डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रसंग से देख के आपको अर्थ करना नहीं तो शब्द कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे वेद कोई भी शब्द से कुछ भी कर देता हमको प्रसंग से आते लेना पड़े अभी आकाश हो वही आकाश हो वही नाम रूपयू था ऐसा कहा वहा आकाश शब्द से कहा कि तो आकाश नहीं है वो वो क्या है ब्रह्म ही आकाश शब्द से कहा अब आपको समझना पड़ेगा आकाश कहने से आकाश नहीं है वो ब्रह्म है वो प्रसंग से समझना तथ्य व्याकृतम आशी तो अव्याकृत रूप में था वहां किसको कह रहा है अव्यकृत और आ, में किसको अव्याकृत कह रहे अव्यस्त कह रहे है। ये सब जो है भेद अलग अलग होगा इसलिए मैं ध्यान दिलाया क्योंकि तो चलते चलते ये दोनों एक हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये दूसरे प्रसंग है स्वरूप लक्षण का विचार यहां नहीं है जैसा हमने कहा था अध्यक्ष वाष्य में भी स्वरूप लक्षण का विचार नहीं है वहां अध्यस्थ आत्मा के बारे में अहम प्रत्ययीनम आत्मा को लेकर विचार करें किन्तु फलतः ये फल के दृष्टि से देखने पर दोनों एक जैसा हो जाता है अभी ब्रह्मकार वृत्ति अविद्या को निवृत्त करने के बाद जो फल दिखाएगी वो स्वरूप फल ही दिखाएंगे तो फल कथन में आपको समानता दिखाई पड़ेगी इसलिए और वहाँ से बढ़ जाता है फल कथन तो एक जैसा रहेगा किंतु फल में भेद होता है जैसे सर्वोच्चता का अनेक प्रकार की उपासना है जिसमें सर्वोच्चता आदि फल बताया गया सर्वमजान आदि बोल दिया तो, तो वो सर्वज्ञता में ब्रह्म संबंधित ज्ञान की जो सर्वज्ञता सर्वात्म भाव है उसमें अंतर है ये उपासना से आप जो है सर्वज्ञ जैसा बन सकते हैं सर्वज्ञ कल्प तो बनता है सर्वोच्च नहीं होता और ज्ञान होने के बाद भी सर्वात्म भाव हो जाएगा सर्वात्म भाव होने पर वो सर्वज्ञ नहीं होता है स्वरूप ज्ञान से सर्वात्म भाव होगा हो हो सर्वोच्च नहीं होगा ये आगे अंत में आपको अध्याय में मालूम हो जाएगा सर्वज्ञ केवल वेदांत में सर्वज्ञ ईश्वर ही होता है और कोई सर्वज्ञ नहीं होता माया उपाधि ईश्वर ही सर्वज्ञ होगा बाकी जीवन मुक्त सर्वज्ञ नहीं होता क्योंकि उसके पास वो उपाधि नहीं है सर्वज्ञता सर्वज्ञ होने के लिए अव्याकृत माया को उपाधि बनाना पड़ेगा तब सर्वज्ञ होगा अव्याकृत माया उपाधि केवल ईश्वर का है और किसी का नहीं इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ बनेगा जीवन मुक्त सर्वज्ञ नहीं बनता ये आग है ये भेद आपको आगे बताए इसलिए इसमें भी बहुत आपने सुना होगा इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है लोग पहले ही ये प्रश्न करते हैं सब जानता है बोलता है फिर लेकिन आप दूध नहीं जानते व्याकरण सूत्र भी नहीं जानता सर्वज्ञ कैसे होता है ऐसे बोलते हैं लोग वो होता है और दूसरा उपासना का फल होता है उपासना का फल में कोई भी फल स्वरूप में नहीं होता उपासना का सारे फल अनिश्च्य होते हैं केवल अहंग्रह उपासना में जो विशेष करके क्रममुक्ति वाले जो उपासना है उसको छोड़कर जो उसमें क्रममुक्ति हो जाएगी इतना ही फल है और अन्य सारे उपासना के फल अनित्य होते हैं ये तो आप उपनिषदों में देखा है जितने भी फल बताए तत्त उपासना का ऐसे कोई कोई उपासना का फल में सर्वज्ञ दावी कहेंगे सबको जानने वाला हो जाएगा इत्यादि भी बोलेंगे वो अलग है ये अलग है उपासना में अंदर होगा ये अभी प्रजापति विद्या जो इसमें है सान्दोग्य में उसके साथ आप देखे उसी में भी था इसलिए ये सब भेद को जानना पड़ेगा थोड़ा उपनिषद को बीच बीच में और स्पर्श करना पड़ेगा उसी के तो साथ ही इसका अर्थ लगेगा तो उपनिषद भी बढ़ता रहना पड़ेगा सारे दस उपनिषद इसमें 12 उपनिषद की आवश्यकता होती है ये ब्रह्मसूत्र दसवें उपनिषद तो है ही बाकी वेदाशन तो उपनिषद है और जो है कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद वो हम सामान्य नहीं पढ़ते हैं उपनिषद का प्रकरण है इसी पर विचार आरंभ हुआ था कि क्रिया क्या है क्रिया का उदाहरण दिया कि क्रिया जो है वस्तु स्वरूप निरपेक्ष होती है और पुरुष पुरुष चित्त का अधीन होती है जैसे ये देवदायक हविगृहित हाँ इत्यादि कहा वह ज्ञानम चिंतनम ऐसे भी मानसम इत्यादि कहा कि ध्यान चिंतन मानस है इसका विधान हो रहा है तो भी वहां पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तम शक्य पुरुष के द्वारा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व करना संभव है क्या क्योंकि वो पुरुष पुरुषतंत्र होने के कारण ज्ञानम तो जन्यम। ज्ञान तो ऐसा नहीं है इसमें क्रिया है सब कुछ है किंतु ज्ञान जो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व करतुम, करतुम, करतुम संभव नहीं है ज्ञान ज्ञान के सारी उपासना ले लेना है ज्ञान के शब्द का अर्थ उपासना के उच्च कोठ की स्थिति ध्यान है उसी को लेके सबको सब ले लिया अब उसमें जो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम होता है और ज्ञान में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्त नहीं होता है क्योंकि ये प्रमाण जन्य होगा प्रमाण जन्य का अर्थ होगा कि आगे कहे प्रमाण च यथा वस्तु विषय ये है कि प्रमाण जो है यथाभूत वस्तु विषय होता है अब वो प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान होगा तो यथाभूत वस्तु विषय ज्ञान होगा वहां कर्तुं, कर्तुं, अगर अकर्तुम अन्यथा अगर करतु नहीं होता दोनों में अंतर है तो प्रवृत्ति एक है प्रमाण जन्य है अब आप कि ध्यान क्या प्रमाण जन्य नहीं है ध्यान प्रमाण जन्य है किंतु वो प्रमाण के द्वारा चोदित है वस्तुभूत विषय का प्रतिपादन नहीं है प्रमाण में भी पहले दो प्रकार का कहा था एक तो वस्तु प्रतिपादन परक वेद वाक्य होता है दूसरा जो है क्रिया को आश्रय लेकर के वेद वाक्य होता है क्रिया व आश्रय लेकर प्रतिपादन करता है प्रमाण तो दोनों है आगम रूप से शास्त्र रूप से दोनों प्रामाणिक है किन्तु वस्तु प्रतिपादन कथन में और क्रिया में अंतर है क्रिया में पुरुष तंत्र को आश्रय लेकर कहा जाता है वस्तु प्रतिपादन कर्म में वस्तु तंत्र को आश्रय लेके कहा जाता है वो केवल प्रतिपादन मात्र होता है उसको कोई सिद्ध नहीं करते जैसे अग्निरुष्ण ये कहा अग्नि उष्ण है कर दिया वेद ने वो होता है किंतु किस प्रकार वो अग्नि की उष्णता को मान करके केवल अज्वाद करके बोलता है उसी को लेके बोलता वेद वाक्य इस प्रकार अब ब्रह्म सत्य ज्ञानम आनंदम बोला ब्रह्म का स्वरूप सत्य ज्ञान आनंद है क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप है सत्य ज्ञानम आनंद वेद कह रहा है इसलिए स्वरूप है ऐसा नहीं है स्वरूप है इसलिए वेद कह रहा है ऐसे स्थिति है वहां इसीलिए उस प्रकार के प्रमाणता को स्वीकार करते हुए भूत अवस्थ में कह बोलते ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा आप देखिए कि वेद में हो अथवा में हो जितने रेटिमोनियो को जितने साधकों को ज्ञान हुआ ज्ञान हो गया ज्ञानी हो गया करके प्रसिद्ध है वो जो ब्रह्मज्ञान के विषय में कहते हैं उन उन सबका ज्ञान का जो प्रकार है और ज्ञान में जो स्थिति है और ज्ञान के बारे में जो उद्दान है वेद में आप देखेंगे कृषंगों का वेदानुवचन मिलता है याज्ञवल्क्य का वेदानुवचन मिलता है और बामदेव ऋषि का वेदानुवचन मिलता है इस प्रकार अन्य अन्य ऋषियों का नाम लिए बिना बहुत सारे ऋषियों का वाक्य का वेदानुवचन अनुभव मिलता है तो अभिज्ञान विजानदम विज्ञानम अविजानदम इत्यादि में पूर्वे का ऐसे पूर्व ऋषियों ने ऐसा अनुभव करके बताया था इत्यादि प्रकार से जहां जहां आत्मस्वरूप का अनुभव के बारे में कथन है सर्वात्म भाव की दृष्टि से कथन है उसमें एक रूपता दिखाई पड़ेगी उसमें कोई अंदर नहीं है जो ब्रह्मा ने जो जाना अहम ब्रह्मात्मी तस्मात तत्सर्वम भवत् ब्रह्मा जी ने जो जाना वो भी वही हो गया तत्सर्वम अभवत ये उनका अनुभव है और बाद में कहा तथा ऋषिनाम तथा मनुष्याणाम फिर उसी प्रकार जितने ऋषि जानेंगे उनको भी तत्सर्वम अभवत एक रूप में मनुष्याणाम जो जो मनुष्य इस लोग में भी जानेंगे तो उनको भी तथा ऋषिनाम तथा मनुष्याणाम यथा देवाना सब हो जाएगा कौन कौन जानेगा उसके हे हो जाता इसमें भेद नहीं कर ऐसे ही वामदेव ऋषि ने भी कहा सूर्य आम मधुरा भव इत्यादि उन्होंने भी ऐसे कहा कृष्ण वेदांग वजनम वो भी ऐसे है तो ये समानता जो है आपको दिखाई पड़ेगी इसमें भेद नहीं होता वो अनुभव में जाकर एक रूपता में क्योंकि वो वस्तु कंत्र है जैसा हम आग, कोई भी अग्नि को स्पर्श करेंगे तो हम कहेंगे अग्नि उष्ण है ऐसे करेंगे हमारे सामने घृ पदार्थ है तो सभी देखे बोलेंगे ये घृ है सब तो यधार्थ क्या होता है सूर्य को दे करके प्रकाशवान है सभी लोग एक बार उद्गार करते हैं कि यह प्रकाशवान है अंधेरा नहीं है सूर्य में ऐसे बोलते हैं इसमें भेद नहीं होता है ऐसा नहीं कि वहाँ दक्षिणी को लाल दिखाई देता है उत्तर वालों को नीला दिखाई देता है और दूसरे को सफेद दिखाई देता है ऐसा तो नहीं होता है एक कोई भेद नहीं होता और ब्राह्मण को कुछ और दिखाई देता है क्षत्रिय को कुछ और दिखाई देता है या अन्य जाति को अन्य दिखाई देता है ऐसा भी नहीं होता तो वस्तुतंत्र में समान रूप से दिखाई पड़ेगा वही वस्तुतंत्र होता है। ये एक है अब यहां से आप दूसरे की तुलना करिए अभी ज्ञान का ये भेद में दोनों आपको स्पष्ट हो जाएगा अब इस उपासना के बारे में आप देखते हैं जो वेद में जितने भी उपासनाएं हैं, जिस प्रकार की उपासना करते हैं उसमें फल कथन है सतत उपासनाओं का अलग अलग फल कथन है ठीक है और जब हम लोग में देखते हैं जितने भी उपासना करके भगवान को दर्शन किए हैं साक्षात्कार किए हैं वो तो किसी ने भी एक रूप में नहीं किया सभी अलग अलग रूप में किसी ने उपासना करके कृष्ण का दर्शन किया किसी ने उपासना करके शिव का दर्शन किया किसी ने उपासना करके काली का दर्शन किया किसी ने उपासना करके राम का दर्शन किया तो जो दर्शन किया सारे का दर्शन अलग अलग क्यों ऐसा है क्योंकि वो वास्तु वस्तुतंत्र नहीं है हम इनको नहीं पूछ सकते जो राम जी को दर्शन किया उनको नहीं पूछ सकते आप कृष्ण जी का दर्शन क्यों नहीं किया या काली का दर्शन क्यों नहीं किया पूछ नहीं सकते वो अलग अलग है अलग अलग उपासना किया अलग अलग दर्शन हो गया इसमें कोई समानता नहीं और उनकी व्याख्या भी अलग अलग होती है अब दूसरा ले लो जितने लोगों ने जितने उपासकों ने कृष्ण का दर्शन किया करके कहा वो कृष्ण का दर्शन भी एक रूप में नहीं किया उसके मन के अनुसार किया किसी ने बालक के रूप में बालक कृष्ण को देखा किसी ने युवा के रूप में देखा किसी ने राधा कृष्ण को देखा किसी ने विष्णु के रूप में देखा किसी ने कुछ देखा किसी ने कुछ देखा तो ये इसी में एक में भी समानता नहीं है कोई भी आप साहित्य देखिए वो दर्शन संबंधी साहित्य में समान मिलेगा वो अलग अलग ही हो गया कारण क्या है ये पुरुषतंत्र इसमें आपकी बुद्धि वहां काम करती है आपके संस्कार काम करता है पूर्व अपनायन काम करती है आप किस देश काल में रहते हो वो वहां काम करते हैं वो सारे मिलकर के आपका दर्शन तैयार होता है दर्शन होता है वो सत्य है होता है लेकिन वो पुरुषतंत्र होता है अस्वतंत्र नहीं होता इसीलिए उस दर्शन के आधार पर कोई और आगे बढ़ नहीं सकता जैसा गुरु को काली का दर्शन हो गया या कृष्ण का दर्शन हो गया उसका शिष्य को ऐसा नहीं होगा गुरु जी को हो गया मतलब शिष्य को भी होगा ऐसा होता नहीं यदि शिष्य भी ऐसा ही साधना किया ऐसा ही सब कुछ किया तो हो सकता है किसी प्रकार किंतु तो बिल्कुल जो का जो जैसे रूप में गुरु जी को हुआ वैसा होगा नहीं किसी न किसी प्रकार से उसको भी हो जाए ये होता है किंतु ज्ञान ऐसा नहीं ज्ञान इसके विरुद्ध है जो गुरुजी को हुआ है वही पहले ब्रह्मा जी को हुआ है वो ब्रह्मा जी की परंपरा से भी ज्ञान हो रहे हैं और शिष्य को भी आत्मज्ञान होगा तो उसी को इसलिए उन्होंने कहा ना आ, ये भी मन्य थे सुवेदेदी दभ्रमेवा विनूनम संवेद यो न सद्वेद तद्वेद हमारे बीच में भी जो कोई ऐसा जानेगा वो ऐसा ही जानेगा यदम सबसे मदम मदम यहाँ इसी प्रकार ही जानेगा करके वो बोलते थे इसका मतलब इसमें भेद नहीं रहे मैं जो कह रहा हूं यही सबको सर्वात्म भाव में हम ब्रह्मात्मी का भाव में सबको एक समान होगा कारण वो वस्तुतंत्र है उसका स्वरूप में भेद नहीं होता है इसीलिए यहां आपकी कोई कलाकारी नहीं चलती आप यहाँ झूठ नहीं बोल सकते या घुमा नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते आपके अपने अपने उपासना के दर्शन के बारे में कुछ भी बोल सकता है क्योंकि दूसरा उसमें प्रमाणित नहीं होता है आपका दर्शन आपका होता है और मेरे लिए वो ब्रह्मांड नहीं इसीलिए मैं उसको मानू या ना मानू ये अपनी इच्छा पर आधारित है किंतु ब्रह्मज्ञान में कभी ऐसा नहीं होता ब्रह्मज्ञान में एक जैसा दिखेगा वैसा दूसरा दिखेगा ऐसा नहीं होता उसका अनुभव एक समान होगा क्योंकि वो अस्वतंत्र है और यदि एक समान नहीं है तो वह ब्रह्मज्ञान नहीं है आगे कहेंगे इसी भाषा में आगे भाष्यकार कहेगी कि इस प्रकार से अनुभव उनको नहीं हुआ आप बोल रहे ब्रह्मचार हो गया तो हम उसको मानेगे नहीं क्योंकि ब्रह्मचान तो अनेक प्रकार से हो नहीं सकता एक ही प्रकार से होगा तो एक प्रकार से होगा नहीं तो नहीं होगा इसलिए वहां कोई अपने जो है नहीं चलता कोई भी किसी प्रकार का ये नहीं चलता इसीलिए लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसी में जाएंगे तो वो प्रामाणिक होना पड़ेगा आए नहीं तो नहीं मानेंगे ऐसे करके इसमें कठिनाई को देके छोड़ देते हैं इस प्रकार इसी बात को लेके बा, ये दोनों दिखा रहे हैं कि ध्यान में पुरुष तंत्र कहने का मतलब जितनी प्रकार उपासनाएं हैं उसका फल में भेद है विषय में भेद है अनेक रहेगा किंतु ज्ञान में यथा भूत अस्त विषय रहेगा क्योंकि प्रमाण का मतलब ही होता है कि आधार पर ज्ञान यथा आपधिक्रम है यथार्थम आप को अधिक्रमण नहीं करते हुए जो जैसे जैसी वस्तु वैसे ही ज्ञानना उसको वैसे ही जानने को प्रमाणिक कहते हैं अवे विभाव यथार्थ बनता है फिर तो उसके बाद यथार्थ को जैसा जाने का वैसे यथार्थ ज्ञान होता है यथार्थ ज्ञान को प्रमाण प्रमाण कहते हैं और प्रमाण का जो भी करण है उसको प्रमाण कहते हैं इस प्रकार से होता है इसलिए ज्ञान यहां प्रमाण है प्रमाण जल्यम अतः ज्ञानम करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अशक्य इसीलिए ज्ञान को इस कारण के प्रमाण जन्म होने से यथाभूत वस्तु विषय को होने से ज्ञान को एक प्रकार से करना दूसरे प्रकार से करना नहीं करना इत्यादि नहीं होता है यानी पुरुष तंत्र का लक्षण इसमें नहीं आया केवल वस्तुतंत्र में तंत्र वो केवल तंत्र ही होता है अब करना क्या है आपको वो वस्तुतंत्र ज्ञान को पहचानने के लिए उसी के संबंध में वृत्ति बनाने के लिए आपको मन को बुद्धि को तैयार करना अब वो फोटो नहीं ले पा रहा है उसी संबंध में वृत्ति नहीं बना पा रहा है अब वो वृत्ति बनाने के लिए तैयार करना अपनी बुद्धि को जैसे कोई कैमरा है कैमरा के लेंस में यदि धूल लगा हुआ है तो यथार्थ स्वरूप उसका आएगा ही तो यथार्थ स्वरूप आने के लिए वो लेंस को साफ करना पड़ेगा इसी प्रकार तो उस प्रकार बुद्धि को तैयार करेंगे यथार्थ ज्ञान हो जाएगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा और वृत्ति बनाएंगे उसी प्रकार होगा जो वृत्ति आप डाल देंगे उसी प्रकार ज्ञान होगा ज्ञान का शुरू में यथार्थ नहीं हो पाएगा इसीलिए केवलम वस्तुतंत्र में कहा केवल वस्तु वस्तुतंत्र है उसको जानने के लिए आप तैयार है तो वस्तु वस्तुतंत्र का ज्ञान यथार्थ होगा होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा इसमें भी पहले भी हमने कहा ये एक तरीके प्रसंग आया था कि कभी भी वस्तुतंत्र का ज्ञान आधा अधूरा होता नहीं वस्तु विषय ज्ञान होगा या तो होगा या तो नहीं होगा या पूरा होगा या तो बिल्कुल ही नहीं होगा आधा जान लिया आधा नहीं जाना ऐसा नहीं होता किंतु उसको जानने के लिए मन को तैयार करने में आधा अधूरा हो सकता है जैसे जैसे आप तैयार करेंगे वैसे वैसे वो तैयार होगा वो तो हो सकता है मन धीरे धीरे ही तैयार होता है शनि शनि रूपल बुद्धिया धृदिगृहीतया आत्मसमस्थम मन कृत्या न किंचित चिंत का वो धीरे धीरे ही ठीक होकर के विषय में स्थिर होता है मन में बहुत कुछ होता है उत्सेगा उदधेरे कुशाग्रेणेग बिंदुना मनस निग्रह तद्वत्व भवेद परिचे परिचेद नहीं करना चाहिए थकना नहीं चाहिए थोड़ा गंदी अब हो गया उसके बाद भंग नहीं हो रहा ऐसे नहीं परिखेद हो जिसके पास धैर्य नहीं है वो इसको जीत नहीं सकता ये दौड़ ऐसा है आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा और निरन्दर लगा रहना पड़ेगा कोई भी विघ्न आएगा पीछे नहीं हटना है चलते रहना पड़ा परिखेद नहीं होना थकना नहीं चाहिए थक गया तो वो गया थक गया तो फिर आसानी रास्ता पकड़ेगा या आसानी रास्ता पकड़ के फिर बर्बाद हो जाएगा उसको फल प्राप्त नहीं होगा अब सबके लिए धैर्य चाहिए अभी देखिए केवल है तो व्याकरण शास्त्र सामान्य शास्त्र है उसको पढ़ने के लिए भी कितने धैर्य चाहिए हमारे यहाँ तो लोग शुरू करते हैं एक ले शुरू करते हैं अब वो सामान्य रूप से एक साल में हो जाता है अब उतने भी धैर्य नहीं रहता शुरू में शुरू में 10-15 बैठेंगे और बाद में धीरे धीरे घटके कम हो जाए धैर्य नहीं है एक साल तक भी उसको सहायन करके करने के लिए धैर्य नहीं बाकी सिद्धांत राजू की बात तो दूर है वो तो कोई एक विरल जो है करता है पूरा करता है तो करता है नहीं तो नहीं करता है जो वो तो चार पांच साल लगता है पूरा होने जैसा भी होगा तो ये विषय है मतलब धैर्य होना है तभी होगा धैर्य नहीं है तो हमको प्राप्त नहीं हम तो थोड़ा इधर ले लिया उधर ले लिया वो हो गया कुछ नहीं होगा इसलिए अपरिखेदता था परिखेद के बिना रहना चाहिए धैर्य से रहेगा तब प्राप्त होगा नहीं तो नहीं होगा ऐसे यदि धैर्य नहीं है हम नहीं कर पा रहे कुछ नहीं कर पा रहे यथा आप करके अपना टाइम व्यतीत करें तो हो जाएगा वो बात अलग है किंतु यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लेगे रहना पड़ेगा क्योंकि वो वस्तु तंत्र है वस्तु वस्तुतंत्र को प्राप्त करना है तो यथावस्तु ज्ञान जब होगा तभी होगा हो तब तक होगा तब पूरा होगा तो पूरा होगा एक बार होगा तो पूरा हो जाए और कोई कमी नहीं रहेगी न चोदना तंत्र इसलिए वो चोदना का विषय नहीं होता है चौदह नंबर जैसे विधान किया विधान के अनुसार कल्पना करके जानना ऐसा नहीं हो ना भी पुरुष तंत्र भी नहीं है ये दोनों नहीं तस्मा कारण ये कारण सही आपको समझा दिया इस कारण से मानसत्व भी ज्ञान से महत्वलक्षण ये ज्ञान मानस होने पर भी इसमें महत्वलक्षणता है यानी महात्म बहुत बड़ा पर्वतवत पर्वत के समान स्पष्ट भेद है बोलते हैं ऐसा बोलते बाकी भाषिका इसलिए मानसत्व है मानसत्व है, है? है? है ये मानते हैं ये हम भी बोलते हैं अन्य तरह भी बोलते हैं ये ज्ञान तो मानसत्व है मन में हो रहा है दृष्टि में हो रहा है और मानस नहीं है वो मानस ही है तो मानसत्व भी ज्ञान से महत्वलक्षण ये ज्ञान का महत्वलक्षणता है जैसे यथाच पुरुषो वा वगौदमाग्नि योषा वा वगौदमाग्नि इत्यादि मंत्र पंचागी विद्या में आया पुरुष को एक अग्नि मानो हे गौतम ऋषि पुरुषो वा व अग्नि पुरुष ही एक अग्नि है योषा वा व अग्नि स्त्री दूसरी अग्नि है वहां द्वलोक परजन्य पृथ्वी आदि को सब अग्नि बोला तो ऐसे बोल के इन दोनों को भी अग्नि बोला इतना योषित पुरुष योग अग्निबुद्धि मानसी भवती इसमें जो पुरुष को अग्निमानना स्त्री को अग्नि मानना एक मानसिक वृत्ति है मानसिक क्रिया योजित पुरुष अग्नि अग्निबुद्धि मानसी अग्नि बुद्धि मानसी होती केवल केवल चोदनाजन्यवाद क्रिय पुरुष तंत्राचार यही बता रहे ये केवल चोदना के द्वारा जन्य होता है जन्य है वो अपने आप नहीं है वो चोदना करके वो शास्त्र उसको मान के कर रहा है तो उसको आप स्वीकार करते पुरुष ही अग्नि है ऐसी कल्पना करते ध्यान करते वो क्रिया है पुरुषतंत्र या तू प्रसिद्धे अग्नो अग्निबुद्धि अभी जैसा मैंने दृष्टान्त बताया जो प्रसिद्ध अग्नि में अग्निबुद्धि होती है सबको अग्निबुद्धि होती है अब वो अग्निबुद्धि जो है नो चोदना तंत्र न पुरुषतंत्र वो अग्नि में जो अग्निबुद्धि हो रही है वो तो चौदना तंत्र पुरुषतंत्र है अग्नि को अग्नि कहना अग्नि मानना कोई कोई कहने से कह रहे क्या कोई विधान के वहां मतलब नहीं वो तो पुरुषतंत्र होता यही ही वस्तुतंत्र ज्ञान और पुरुष तंत्र ज्ञान में अंदर है ये भी वृत्ति ज्ञान है किंतु ये वृत्ति ज्ञान इधर उधर हिलता नहीं वो तो दूसरे वृत्ति ज्ञान इधर उधर हिल जाएगा वो बदलते जाएगा किंतु ये हिलता नहीं ये अटिक्र रहता है बिल्कुल स्थिर रहता है कहा से कहीं आप उसको बदल नहीं सकते क्योंकि यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान कैसे बदलेंगे किसी को अग्नि अग्नि दे करके वो अग्नि कहता है दूसरे जो है उसका अग्नि नहीं कहता है उसका लोग मानेंगे नहीं मानते आधार ज्ञान तो बदलता नहीं तो ये आधार ज्ञान को पकड़ने के लिए पहले हम अपने आप ही आधार को पड़ेगा इसलिए सत्यवाहक आदि जो लक्षण कहा है वो सब रखना पड़ेगा ऐसे करके ही आगे बढ़ सकता है अन्यथा नहीं सकता सब साधन वहां जाएगा तो किम तरही पूछा कि ये पुरुषतंत्र नहीं है तो फिर क्या बोलते प्रत्यक्ष विषय वस्तु वस्तुतंत्र ज्ञानमेव एद न क्रिया ये प्रत्यक्ष विषयक वस्तु वस्तुतंत्र ही है सभी जानते ही कि अग्नि को अग्नि मानना यथार्थ ज्ञान है ये सारे लौकिक लोग मानते हैं इसलिए प्रत्यक्ष विषय वस्तु वस्तुतंत्र ही है ज्ञानमेव वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान भी मानते हैं अग्नि के बारे में अग्नि बुद्धि बनाना कोई अज्ञान तो नहीं है वो यथार्थ यानी मान इसलिए क्रिया वो क्रिया नहीं है क्रिया का कोई संबंध नहीं इस प्रकार की क्रिया वहाँ नहीं है रूप क्रिया नहीं है मानसत्व तो सामान्य न क्रिया है वहाँ किंतु वो यथार्थ में परिवर्तित होती है और वो दूसरा जो है पुरुषद अंदर में परिवर्तित होती है दोनों के एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तु वेदितव्य हमने एक दृष्टान्त दिया बाकी आप समझ लेना सर्व प्रमाण विषय वस्तुओं जितने प्रमाणों के द्वारा जो जो विषय वस्तु होते हैं, वो यथार्थ प्रमाण के द्वारा वेद होता है तब वो वस्तु तंत्र ही होता है ऐसा जान लेना चाहिए तत्र एवं सदी ऐसे स्थिति में जब आपने समझ लिया इस वस्तु को तब यथा भूत ब्रह्मात्म विषय ज्ञानम न चोदना तभी यही होगा यथा यथाभूत यथार्थ वस्तु विषयक ब्रह्मात्मा विषयक जो ज्ञान को कहा जा रहा है वो ज्ञान चोदना का विषय कैसे हो सकता जो अग्नि को अग्नि मानना कोई चोदना का विषय है ही नहीं इसी प्रकार ब्रह्मात्मा को ब्रह्मात्मा मानना कोई चोदना का विषय कैसे हो ब्रह्म है आत्मा उसी को ऐसा मानना जानना उसी से इसको चोदना का विषय क्यों मनाना चाहते हैं आप चोदना का कोई कार्य ही नहीं हुआ इसलिए तद विषय लिंगादय शूयमणा अनियोज्य विषया कुंभी अब यहाँ एक प्रश्न होता है किंतु कि विषय में कहीं कहीं तो लिंग लोट तव्यदी प्रत्येक कुछ सुनाई पड़ता है द्रष्ट्योतव्य मंदव्य अन्दिज्ञासी ज्ञात विज्ञातव्य इत्यादि बहुत सारे सब जगह जगह आया है हाँ ये सब क्या करेंगे कम लिंग अर्थ विधि के लिए होता है लोट सूत्र से लोट भी विधि प्रयुक्त होता है और तवियत आदि भी इसी में मानते हैं विधि अर्थक मानते हैं इसलिए तब विषय भी जो विधि सुनाई पड़ रहे हैं विधि रूप में जो वाक्य सुनाए पड़ रहे हैं उसका क्या होगा तब बोलते हैं ऐसे सूर्यमाण जो सुधि में सुनाई देने वाले वाक्य होते हैं ये भी अनियोज्य विषयत्व कोई नियोग करने के लिए नहीं है किसी को नियोग कर रहा है किसी को आदेश दे रहा है ऐसे अर्थ में प्रयोग नहीं करना उसका अर्थ आगे बताएं अनियोज्य विषय होते हुए कुंडी भवंती स्वर्ग कामो एजेता वाक्य का समान नहीं है एजेता में लिंग लकार सुनाई पड़ रहा है ऐसे वाक्य ये नहीं है कुंडी भवंती कुंडी भाव हो जाते मतलब वो अल्प बन जाते उसका शक्ति क्षीण हो जाता है और नियोग का विषय करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं रहती है यदि शब्द ऐसे सुनाई पड़ता है तब भी उसका अर्थ उसमें नहीं है कुंभी भाव में कमजोर पड़ जाता है उपल आदिशु प्रयुक्त क्षुर कैसे कुंभी भाव को हो जाता है अपनी शक्ति को क्षय करता है जैसे आपने एक चाकू प्रयोग किया बहुत तीक्ष् हार वाले चाकू अच्छे जो है काटता, काटता है उस धार धा, वाले चाकू को ये चुड़ी आदि को कहा प्रयोग किया उपल आदि में पत्थर में प्रयोग किया अब क्या होगा वो जो चूड़ी में जो धार है वो धार कु भगदी हो जाएगा वो व्यस्त हो जाएगा वो पत्थर को नहीं काट पाएगा वो स्वयं फट जाएगा वो स्वयं खराब हो जाएगा उसका वो जो धार है तेज है वो खत्म हो जाए उपल पत्थर होता हो हो है पत्थर आदि जो पहाड़ आदि होता है उसी में प्रयुक्त क्षुर तैष्ण्यवध उसकी तीक्षणता खत्म हो जाती है इसी प्रकार आत्मा के संबंध में प्रयुक्त जितने लिंगादी है, है तो लिंगादि का बहुत बड़ा बल है कहा नहीं यहां आने पर वो तो सब उसका तेज खत्म हो जाता वो नियोग नहीं कर सकते क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि अहय अनुपादेय वस्तु विषयत्व इसीलिए नहीं कर पा रहे ये जो यथार्थ विषय ब्रह्मात्मा ज्ञान है यह अहेय है इसको त्यागा नहीं जा सकता अनुवाद यह है इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता मतलब जो आप अज्ञान से गलत समझ करके छोड़ देते हैं उसको शास्त्र लेने के लिए बोलता है और जो आप अच्छा मान करके लेते हैं उसको शास्त्र छोड़ने के लिए बोलता है यही अनुवाद ही होता है अनुवाद उपवादय मन ग्रहण करो और हेय मन त्यागो वो? वो आपने पकड़ के रखा है इसको त्यागने के लिए बोलता है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं ये त्याग हो बोलता जैसे डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर बोलता है देखो ऐसे ऐसे पथ्य है ये इसको खाओ और ऐसे ऐसे नहीं खाओ ऐसा बोलता है तो दोनों कहता है हे और अनुपाध उपाधे ये तो होता है ये विषय नहीं है वो इसलिए वहा नियोग नहीं कर पा नियोग तो हे और उपाधे दोनों को लेकर होता है यानी विधि और प्रतिषेध दो रूप में होता है दो रूप में काम नहीं करता ये कहा देखी तय मानस व्यापारे न वैध क्रिया तदों जन्लाद अजन्यफल विशेषादित ये जो ध्यान और ज्ञान दोनों मानसिक क्रिया होने पर भी वैध क्रिया ये नहीं है विधि का विषय बनने वाली क्रिया ये नहीं है क्योंकि एक तो जन्य बल वाले हैं और दूसरा अजन्य फल वाले इस प्रकार दोनों में विशेष हो गया ज्ञान आदि क्रिया है वो मानसिक क्रिया है वो जन्य फल वाले और ज्ञान जो आ, क्रिया है वो अजन्य फल वाले इसलिए ये नहीं हो सकता है इसी भाव से न वैलक्षण्या का यह विलक्षणता है क्रिया यत्ने साध्या ज्ञानम न तथा इस अपरम विशेषमा अब एक एक विशेष को देना ज्ञान और ध्यान में विशेष क्या है ये जो ध्यान है वो वैध क्रिया है विधि के द्वारा प्रयुक्त होने वाली क्रिया उसमें यत्न इच्छा साध्य होता है पहले उस विषय में ज्ञान होता है जानाति, इच्छा करोति ऐसा हो यही कर्म है पहले जानता है उसके बाद इच्छा करता है फिर करता है कर्म सारे कर्मों में ऐसे होता है और केवल ज्ञान से फल नहीं होता तो यत्न इच्छा साध्य होते हैं वो जितने भी क्रियाएं हैं, किंतु ज्ञानम न तथा ज्ञान तो वैसा नहीं है यत्न इच्छा साध्य नहीं यतने इच्छा साध्य है? यहां प्रवृत्त नहीं होता है इसलिए अपरम विशेष महार क्रिया इत्यादि से कहा क्रिया ही नाम क्रिया कौन है क्या है सा युस्वरूप निरपेक्ष ज्योत्य थे वस्तु स्वरूप को अपेक्षा नहीं करते हुए ही कहा शोधन किया जाता है जैसे पुरुषों व अग्नि कहा अब ये पुरुष है आदमी है आदमी तो आग तो है ही नहीं वो आदमी का स्वरूप तो आग से भिन्न है उसके वस्तु स्वरूप को अपेक्षा कर किए बिना ही उसको आग मान लेने को कहा अब किसी प्रकार आपका आग मानना है तो आग है ही नहीं क्योंकि तो आग मान लेना है तो अब वो वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है ना ऐसे करते विषये या वस्तु अनपेक्षा चोद्यदे तत्र क्रिया ही नाम ये योजना यही अर्थ कर देना चाहिए जिस विषय में या वस्तु जो वस्तु के अपेक्षा नहीं करते हुए चोदना होती है उसी को क्रिया मान करके प्रवृत्त होना चाहिए सारे वैदिक और लौकिक क्रियाओं का तात्पर्य क्रिया तदर्म प्रसिद्धा निपा ये क्रिया ही नाम ही नाम दो लगाया नहीं भी निपात है नाम शब्द भी निपात है ये क्रिया और उसके धर्म के प्रसिद्धि को दिखाने के लिए कहा क्रिया भी ऐसे प्रसिद्ध है उसका स्वरूप भी प्रसिद्ध है वस्तु चेत न कारणम चिंतर ही तथा यदि वस्तु कारण नहीं है तो फिर क्या है वो वस्तु कारण नहीं क्रिया है तो, तो क्या है तो बोला कि पुरुष चिंतन व्यापार अधीन तो पुरुष चित्त के व्यापार अधीन होता है वस्तु तंत्र, वस्तुअपेक्षा पुंतंत्रा त्रिया दृष्टान्त द्वय आह इसी के दृष्टांत देते हैं कि वस्तु के अपेक्षा नहीं करते हुए पुरुष तंत्र, पुरुष बुद्धि अधीन होकर के ही क्रिया प्रवृत्त होती है इस संबंध में दो दृष्टांतों को उपस्थित करते हैं यथा इत्यादि से कहा यथा यश देवतायी हविगृहित स एक हो गया संध्या मन साध्या दूसरी गृहित् अधर्यु ने हवीर गृहित हवीर का ग्रहण किया हुआ है किसने किया है अधर्य के द्वारा किया है कौन है यजुर्वेद का जो प्रमुख होता है प्रमुख जो ऋतिक है उसका अधिक वसट करिष्यन यही होदा उगता आगे बसट करीश्यन न कहा तो वसट करीश्यन कौन है तो बोलते होदा वसट कार होदा करेगा क्योंकि तो होदा ऋग्वेद का मंत्र करेगा वो मंत्र में है, उसका उच्चारण करेगा। वो वसट बोलने के बाद ये डालता पहले मंत्र पढ़ेगा मंत्र पढ़ने के बाद ये शब्द प्रयोग करेगा वसट वसट का मतलब ये मंत्र अभी पढ़ना हो गया आप जो हवी दिया लिया हुआ है वो उस देवता को डाल सकते है तब ये सोहा बोल के डाली संध्या तद अभिमानी देवता निश्चय था संध्या उपासिता बताया था संध्या मन संध्या संबंधी अभिमानी देवता है इसलिए वो संध्या समय में करने से ही वो देवता रहेगी उसके बाद में वो अपने घर चले जाएगी आप संध्या उपासना करने पर वो देव देगी वो तो उसी समय उनके रहने की ड्यूटी है उस समय रहेंगे बाद में चले जाएंगे, तो संध्या देवता नाम ब्रह्म उपास पीता इत्यादि करीतु माधिपतम आदि कह तो आदिमन नाम ब्रह्म उपास पीता नाम को ब्रह्म मान को पार्थना करो नाम तो वास्तव में ब्रह्म नहीं है तो भी नाम की व्यापकता को मानकर कुछ साम्यता को लेकर ब्रह्म करो तो इत्यादि बोला इसी प्रकार मानने लगता है लोग बोलते हैं ना सब चले जाने पर भी नाम चेज रहे की कहाँ आया हमारे छोड़ कला विद्या में आया प्रश्नो परिशद आर्थ भाग में हाँ तो उसमें जो जितनी कलाएं हैं वो दशक कला पांच पंद्रह कलाएं निवृत्त हो जाती है और बाद में नाम एक कला सेठ रहती है उन्होंने पूछा था कि कौन सी कला कौन सा किस रूप में वो शेष रहता है बोलता है वो नाम के रूप में रहता है आप जिससे तो चले गए जैसे शंकराचार्य भगवान तो चले गए कितने तो हजार साल दो हजार साल पहले जैसे भी तो चले गया शादी के बाद में भी अभी तो उनका नाम तो है नाम को लेके पूजा कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। तो नाम अभी भी यू रहता है और भी कितने साल तक जीवित रहेंगे तो नाम श्रेष्ठ रहता है ये कहा ऐसे करके ब्रह्म की करता करना श्रेष्ठ रहता है इस मानकर जो भी साम्यता लेके एवं आदिशु वाक्यु वस्तुअनापेक्षम पुंगतंत्र चाहन विधीयते तथा क्रियान्दरम अभी इत्यादि वाक्यों में वस्तु की अपेक्षा नहीं करते हुए पुरुष बुद्धि को ही लेकर के ध्यान का विधान होता है उपासना का विधान होता है इसी प्रकार अन्य क्रियाओं में भी मान लेना चाहिए जितनी प्रकार की क्रियाएं आपके मन में है ऐसे तो बोला तो चार प्रकार की क्रियाएं हैं तो उनको लेकर के ये जाना आदि क्रिया को लेकर इस प्रकार मान लेना चाहिए ननु मानसत्व अविशेषा ध्यानम्ञानमें ऐसी निया आप क्या बात कर रहे हैं ये देखो ये है पूर्व हमारा जो प्रभाव बैठा हुआ है ना उनके मन में ये दोनों एक है वो बिचारा ध्यान को ज्ञान को अलग नहीं मानता ये वो पूछ रहा है उनका कोई पीछे बैठा होगा पूछ रहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं कि रहे है रहे है। है। की की ज्ञान की बात कर रहे हैं और ध्यान का दृष्टान्त दे रहे वो दृष्टान्त दास्तांत एक नहीं होता है अग्नि की बात करते हुए अग्नि को दृष्टान्त नहीं किया जाता और किसी को बोल के अग्नि की बात करनी पड़ेगी अब ज्ञान की बात कर रहे हैं और ध्यान का दृष्टान्त दे रहे हैं हमारे हिसाब से तो ध्यान ध्यान है अब इसी का दृष्टान्त हो जाता है बोल रहे देखो मानसत्व का अभिषेक मानस तो विशेष नहीं है दोनों मानस है इसलिए ध्यान अभी ज्ञानम ज्ञान भी क्या है ज्ञानी ही है ज्ञान का हो ध्यान का, का हो एक ही बात है इसलिए दोनों एक है ऐसे होने से नाचने क्रिया दृष्टान्तों क्रिया का दृष्टांत ये ध्यान नहीं बन सकता ज्ञान ध्यान बनेगा तो ज्ञान भी बनेगा ये कहना चाह रहे हैं अब ज्ञान ध्यान एक है नहीं है एक है और क्रिया अलग है तो क्रिया का दृष्टान्त में ध्यान का दृष्टान्त देना ठीक नहीं है ये कहे दोनों एक है तो वहां क्या है रिक्तांत और दाकतांत्रिक एक हो जाएगा। ज्ञान के लिए आप दृष्टान्त दे रहे हो वो ही ज्ञान है ज्ञान को दे रहे हो वो भी मानस है ये भी मानस है दोनों एक होकर एक है इस स्थिति में आपको अन्य कोई रिश्तांत देना चाहिए जो दाकतांत्रिक में नहीं रहता है उसी को दृष्टान्त देना चाहिए क्योंकि संदिग्ध साध्यवान पक्ष पक्ष में साध्य का संदेह होता है पक्ष में संदेह होने पर पक्ष को भी दृष्टांत नहीं बना सकते फिर दृष्टांत किसको बनते बनाते हैं आ, जो साध जहां पहले से सिद्ध हो उसी को दृष्टांत देते तो सपक्ष दृष्टांत दिया जाता है सपक्ष क्या होता है सपक्ष का लक्षण क्या है निश्चित साध्यवान सपक्ष जो निश्चित है साधजहा उसका दृष्टान्त देते हैं तो पक्ष तो संदेह हो गया और उसी में ही उसी का दृष्टान्त देंगे तो नहीं बैठेगा वो पक्ष धर्मदा नहीं रहेगा पक्ष धर्मदा नहीं करेगी तो कर। तो भाषिकार यद्य ध्यान चिंतन दोनों मानस है क्योंकि भाषिकार तो उनके पक्ष को स्पष्ट जानते हैं उसको मन में रह रहे हैं हम लोग तो जानते नहीं वो क्या मानते हैं इसीलिए ये पंक्ति को उसी प्रकार समझना पड़ेगा उनके मन सोच करें अब वो सोचता है दोनों एक है तब भाष्यकार उसको अलग करेगा मानसत्व तो सामान्य एक है सामान वो हम भी मानते वो भी मानते किंतु पुरुषे न कर्तुम अकर्तुम व सक्यम इसको लेके अलग दोनों मानस होने पर भी ज्ञान तो पुरुषतंत्र है और ज्ञान तो पुरुषतंत्र नहीं है वस्तुतंत्र है है तो मानस दोनों है लेकिन दोनों में अंतर है ये ये वो नहीं मानता दोनों पक्ष भेद हो ज्ञान से भी तुल्य कुंभ सद तंत्रत्व तदाश्रय वो शंगा करता शंगा करेगा कि वो ज्ञान भी तो तुल्य है कुंभ तंत्र तद आश्रयत्व पुरुष आत्र ज्ञान होता है मन में आत्रय ज्ञान होता है पुरुष के अधीन होता है ज्ञान प्राप्त करना चाहे न करना चाहे एक प्रकार से दूसरे प्रकार से कहीं भी ज्ञान करता है ऐसे तो होता ही है दुनिया में ऐसे करके वो बोलते बोलते ना उसको हम ज्ञान थोड़ी मानते ज्ञान तो प्रमाणजन्यम होता है ज्ञान तो प्रमाण प्रमाणजन्य होगा वो पुरुषतंत्र कैसे होगा वो प्रमाणजन्य होगा तो प्रमाण के तंत्र में होगा प्रमाण के तंत्र में वस्तुतंत्र प्रमाण देगा ज्ञान का कारण होता है तो वस्तुतंत्र होता है प्रमाण द्वारा तस्तंत्र आश्वाह प्रमाण के द्वारा उसको पुरुषतंत्र माना जा सकता है ऐसी आशंका होने पर कहते हैं प्रमाण के द्वारा उसको पुरुषतंत्र नहीं माना जा सकता क्यों आगे कहा प्रमाण तो तो जा। से यथाभूत वस्तु विषय प्रमाण तो यथाभूतार्थ वस्तु विषय होगा ऐसे प्रमाण को आप पुरुष तंत्र कैसे बोलेंगे तो पुरुषतंत्र का मतलब पुरुष तंत्र यदि है तो यथार्थ प्रमाण विषय नहीं होगा क्योंकि पुरुषतंत्र में पुरुष के अधीन चाहता पुरुष अपने स्वतंत्रता से सब करना चाहता है अब कोई किसी को आप स्वतंत्रता से करने नहीं देंगे तब पता चलता है कि वो कैसे तड़पता है कैसे परेशान हो जाता है तो सोचता है कि मुझे को बांध दिया बांधा नहीं है वो स्वतंत्रता से करने नहीं दे रहा इसीलिए वो हमेशा स्वातंत्र चाहता कोई भी कुछ कहे छात्र तो कहे कोई भी कहे हमारे अनुकूल हो तो स्वीकार करेंगे हमारे प्रतिकूल हो तो स्वीकार नहीं करेंगे स्वीकारकर्ता ने आज तक किसी ने स्वीकार किया प्रतिकूल होता हुआ स्वीकार करना नहीं है इसीलिए पहले हमारे जो जो बोलते हैं ना शिष्टाचार के अनुसार पहले बड़ों का छात्रों का मानना सिखाते कि जैसा बड़े बोलते हैं वैसा मानना सीखो गलत है सही है बात में विचार करते ये बात है पहले स्वीकार करना पड़ेगा मान शासन जिसको बोलते तभी जाकर के वो अपने अस्वतंत्र को छोड़ देता है नहीं तो हमेशा अपने को स्वतंत्र मानता है स्वतंत्र मानने के तिधि ने उसका कुछ नहीं हो पाएगा ये पुरुष पुरुषतंत्र की विशेषता है कुछ भी बोले पुरुष तंत्र के हिसाब से लेना है पुरुष तंत्र के हिसाब से लेंगे तो उसको कैसे प्रमाण मानेंगे और प्रामाणिक भी है पुरुष तंत्र भी ऐसा तो होता नहीं जो प्रामाणिक हो तो वस्तुतंत्र होगा यानी सबको एक समान होगा वस्तु तंत्र कहने का फल क्या है कि सबको एक समान होगा अपने अपने व्यक्तिगत रूप से भिन्न नहीं होता एक समान होगा उसी को ऐसे अच्छा ज्ञानस्य से अपरुष तंत्र यही फल कहते हैं वाष्य ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है इससे क्या निकलता है कि ज्ञान तो कर्तुम अवस्तुम अन्य कर्तुम अशक्य इसलिए ज्ञान को कर्तुम अवस्तुम अन्य कर्तुम अशक्य है जैसा शास्त्र कहता है वैसा स्वीकार करने पर मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा बात आई तरही ज्ञान निश्चित तो तब तो ज्ञान निश्चय हो जाएगा तो केवलम वस्तुतंत्र तोधना तंत्र ना भी पुरुषतंत्र वो केवल वस्तुतंत्र होना चाहिए ज्ञान जो है पुरुष विषय ज्ञान से अपुंभ तंत्र से ज्ञान पुरुषतंत्र नहीं है इसका बल बताया कि वो अन्य कर नहीं सकते फिर ये प्रश्न किया कि तर ही ज्ञान से निश्चित तो नित्य हो गया ज्ञान नित्य हो गया तो ज्ञान अनिश्चित होना चाहिए नहीं अच्छा ये पुरुषतंत्र अपुष तंत्र अच्छा निश्चित ज्ञान के निराकरण हो सकते लड़की ज्ञान से निश्चित मतलब वो जन्य उत्पन्न नहीं होगा ये कहना चाहते तो केवल में बता, नहीं होता है उस विषय में ज्ञान होता भी है ये कहना चाहते सर ही ज्ञान से निश्चित ज्ञान तो निश्चित तो तो तो हो जाएगा यानी जैसा है वैसा ही रहेगा तो फिर आपको कुछ करना जरूरत नहीं पड़ेगा बोलता है ऐसा नहीं वस्तुतंत्र ज्ञान करना पड़ेगा वो भी चाहिए स्रोतव्य मंतव्य के बाद ज्ञान प्राप्त भी करना पड़ेगा वो कैसा वस्तुतंत्र के रूप में करना पड़ेगा नहीं करना है बात बात नहीं न इत्या केवलम इत्यादि का केवलम वस्तुतंत्र तथा विशेष कृत्य महा विशेष कृत्य मनी यह ज्ञान में जो विशेषता है विशेष करने की बात क्या विशेष करने की बात क्या है कि न चोधना तंत्र चोदना के विषय के अधीन होकर नहीं करना है ना भी पुरुष तंत्र पुरुष के अधीन होकर भी नहीं करना है एवकार व्यावर्त्यवान एवकार के द्वारा जो छोड़ने हैं जिसको व्यावर्तन करना है उसको कहते हैं ना भी पुरुषतंत्र का एवकार कहा आया था वस्तुतंत्र जिसमें एवकार है उस एवकार से व्यावर्त्य व्यावर्त्य मन किसी अन्य को निराकरण करते हुए एवकार हो गया वो अन्य को निराकरण करना पुरुषतन्द्र को निराकरण करना ठीक है ज्ञान ध्यान यो मानस क्रिया भी गो बलीवर्तवत भेद मत्व हाँ ये देखो ये समझो ये ज्ञान और ध्यान दोनों मानसिक क्रिया है दोनों मानसिक क्रिया होने पर भी गाय और बैल के समान भेद है जो वो बेलीवर सब गाय गाय तो बैल नहीं है बैल गाय नहीं दोनों में दिखने में समान है ना दिखने में दूर से समान दिखता है लेकिन बैल बैल होता है गाय गाय होती है इसलिए भेद मत इस प्रकार का भेद है केवल मानस तो होने से गाय और बैल एक हो जाएगा क्या ऐसा पोता नहीं इसी प्रकार एक समान गोट तो धर्म दोनों में रहेगा क्योंकि बाइक को भी गौ कहते हैं और इसको भी कहते हैं फुल क्या गाय को भी गौ कहते हैं तो गौ शब्द दोनों में प्रयोग होता है एक पुलिंग में एक पुल्लिंग में है आ, एक थ्रीलिंग में रूप भी एक समान चलता है इसका किंतु वस्तु अलग होती वैसा है वैसा समझना चाहिए वैशेष्य वैशेष्य निगम यदि वो विशेषता की चर्चा जो कर रहे थे उसका निगमन करते हैं तस्मात मानसत्व भी ज्ञान इसको ध्यान में रखना है कहता है कि मानस होने पर भी ज्ञान में जान में बहुत अंतर है तत्शब्दार्थो अपंत्र ये जो तत्शब्द है वो पुरुष तंत्र का निवारण करने के लिए है तस्मा मनु पुरुषतंत्र नहीं होने के कारण ध्यानस्य से वस्तुअनपेक्ष दृष्टाता उक्त तस् तद विरोधी दृष्टान वादसे कहा था ज्ञानस्य से वस्तु अनपेक्ष से ध्यान वस्तु को अपेक्षा नहीं रखता है इसके लिए दो दृष्टांत पहले दिया अब उसके बाद में नया और दो दृष्टांत देते हैं सबसे तरोधित वो ज्ञान और ध्यान में विरोध है इसके लिए दो दृष्टांत और देते हैं। ये कहा पुरुषोभाव गौतमाग्नि इसमें देखो सब कुछ मिलेगा पुरुषोभाव गौतम ध्यान है ये पुरुषतंत्र है वस्तुतंत्र नहीं है और वस्तु स्वरूप निरपेक्ष इसका चोधन होता है वस्तु स्वरूप अपेक्षा करके नहीं होता है वस्तु स्वरूप जो है वो पुरुष है वहाँ और उस पुरुष को अग्नि माना जा रहा है तो ये कैसे स्पष्ट तंत्र होगा इस तो स्वरूप में नहीं है वहां इसीलिए लक लक्षण वहां लग गया दोनों में भेद है यथाच तो इत्यादि दृश्य दिया सा निर्मानस मानसत्वा ज्ञान इत्यादि अब कोई कहेगा ये जो पुरुषों वाला इत्यादि है ना ये जो बुद्धि है ये भी मानसी है तो वो भी मानसी होने से ज्ञान ही हो जाएगा कि वो ज्ञान है ऐसा मान लें कि उसमें क्या तब तो बोलते हैं नहीं केवल चौदनाजन्य स्वाद क्रिय ही पुरुषतंत्र अब ये जो बात है ये भाष्य अपने मतलब सिद्धांत के अनुसार ही कह रहे हैं, ये पूर्व पक्ष मीमा कोई नहीं मानता है ये बात को केवल चौदना जन्य जो होगा वो क्रिया ही होती है वो पुरुषतंत्र ही होती है ये सार ये तो पूरे मतलब जो विधि शास्त्र का सार है इसको वो स्वीकार नहीं करेंगे आगे जा जाके अभी उसी पर चर्चा होगी वो ऐसे मानते नहीं है कि केवल जन्य होने से सारी क्रिया होनी चाहिए ऐसे रूप में उसको सारांश नहीं निकालते भी कहता वही है कि तो चोदनाजन्य होने से चोदनाजन्य का अर्थ क्रियापरक होना चाहिए इसलिए वो क्रियान्वयवादी क्रिया को प्रवेश कराना चाहता था अब ये भेद हो नहीं जानता हाँ न ज्ञानम ज्ञानम शब्दार्थ सुशब्द का अच्छा यातु तो प्रसिद्ध है अग्नो अग्निबुद्धि ठीक है हाँ, ज्ञानम ज्ञानम हाँ। अच्छा, है। आ, ये तुशब्द का अर्थ न ज्ञान वो ज्ञान नहीं है वो पहले वाला ज्ञान नहीं है ये ज्ञान है कौन सा अग्नि में अग्निबुद्धि पुरुष में अग्निबुद्धि ज्ञान नहीं है अग्नि में अग्निबुद्धि ज्ञान है और ये वेद विधान नहीं करता है वेद नहीं करता है देखो तुम्हारे सामने अग्नि है इसी में अग्निबुद्धि करो ऐसे वेद वाक्य नहीं है, और यह भी नहीं मिलता है आत्मा है तुम्हारे सामने उसमें आत्मबुद्धि करो ऐसी नहीं मिलता आत्मान में उपास मिलता और वो अन्य की व्यावृत्ति करके उसका अर्थ बताएंगे नियम विद्धि जो भी बताएंगे किन्तु कोई भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा मोक्ष का मो ये जेता मोक्ष चाहने वाला ऐसा ऐसा करे वाक्य नहीं है आत्मा काम हो ये जेता ऐसा वाक्य नहीं है इसी प्रकार अग्नि को अग्नि मानो पृथ्वी को पृथ्वी मानो नहीं बोलता है पृथ्वी को देवता मानो ये बुद्धि बोलता है तुम पृथ्वी को अभी देवता आप मानते नहीं तो वो बुद्धि करने के लिए अग्नि को देवता मानो ये बोल सकता है किंतु अग्नि को अग्नि मानो ऐसा नहीं होता वस्तुतंत्र पर विधि होती है यदि कहीं आ गया तो उसको अर्थवाद होगा इसलिए ऐसा है तो वस्तु अधीनत्व कैबल्यत्व वस्तु अधीन जो स्थिति है उसको केवल कहा जाता है वस्तु के अधीन जो होगा वो वैसे के तहत रहेगा जो वैसे के तहत रहेगा उसको केवल कर उसी को उसी स्थिति में रहे तो अन्य संबंध ना हो तो उसको केवल कर अच्छा सिंह पर ही कहा यह कहा न पुरुष पुरुषतंत्र ना पुरुष तंत्रा पुरुष ंत्र का ज्ञानमें ये केवल न ज्ञानम न चोदनातंत्र ना पुरुषतंत्र पुरुष कवल्यम वस्तु अधीनम वस्तु के अधीन कैवल्य है ये कौन से कवल्य को लेकर बोलाइए केवल और उसी को लेकर बोलिए नहीं यहाँ यह बाकी तो इसी का अर्थ चल रहा है या उग, तू प्रसिद्धे अग्रह इसीलिए तू का किया न ज्ञान इसी तू शब्दार्थ वो पहले वाला ज्ञान नहीं है ये तू के द्वारा व्यावर्तन हो गया फिर कहते हैं वस्तु अधीनम कैवल्यम आ, अच्छा अग्नि अग्नौ अग्नि न सा चोदना तंत्रा ना पुरुष तंत्रा वस्तु के अधीन कैवल्य होता है ये कहीं मुझे लगता है बीच में आ गया किसी के ऊपर पंक्ति तो नहीं हो रहा है ऊपर वाले टीका में देखना पड़ेगा ये पंक्ति आगे आगे जो है ना पुरुषा पुरुष व्यापार के लिए या तो या तो यहाँ भी एक या तो है अच्छा हम आगे चलेंगे ये बिल्कुल हो गया। ये क्या है किसी की अर्थ कर रहे हैं यहाँ योजित पुरुष ओर अग्निबुद्धि मानसी भवति यहाँ के बाद केवल चोदना जैसे पुरुष तंत्राचर किमतरही तो बाद में आ रहा है किम किमतरही के पहले देखो दो पंक्ति है दो पंक्ति में एक तो पुरुष ही कहता है तो वो है पुरुष तंत्राचर क्योंकि ये टीकाकार क्या कर रहे हैं बिल्कुल पंक्ति को भी अलग अलग तोड़ रहे हैं ना इसी में परेशानी हो रहा है वो एक एक वाक्य को कभी ले रहे हैं और कभी कभी एक एक पद को भी ले रहा है अब ये पद केवल शब्द तो ये है आगे पीछे कहीं नहीं यही है केवल चोदना जन्यवा क्रियव सा पुरुष तंत्राच ये पुरुष तंत्र के लिए आगे पंथी दे रहे हैं ना पुरुषी फिर या यातु के लिए अलग है उसके बाद चिंतन क्या है तब जाके पूरा हो रहा है और आगे एवं इत्यादि है प्रत्यक्ष वस्तु भी कभी कभी आगे पीछे भी होता है किंतु वस्तु वस्तुअधीन कवल्यं तो ये केवल कवल चोदनाजन्य पुरुष पुरुषतंत्राश इत्य द्वारा व्यावृत्ति कर रहे हैं कि ये ज्ञान जो है वस्तु के अधीन ही होता है ये केवल चोदना के अधीन नहीं होता अयोग व्यवच्छेदक देव कारो अयोग व्यवच्छेद अच्छा ये वार भी इसी में पकड़ सकते क्रिय युवा हाँ वही है वही है वही से आगे बढ़ा नहीं है केवल चोदना जन्यता क्रिया युवा में एवकार है ये एवकार को लेना पड़ेगा तब ये ये केवल भी वही है वही बैठेगा वो, वो। वहां से आगे आया नहीं है तो वस्तु अधीनत्व कैवल्यम वस्तु के अधीन कैवल्य है इसलिए उसको केवल कहा ये तो वस्तु अधीन है नहीं चेतनाजन्य इसलिए वो नहीं है और क्रिया एवं क्रिया कहा अभी एवकार होता है एवकार का तीन अर्थ होता है आयोग व्यवच्छेद अन्योग व्यवच्छेद अत्य योग ये तीन अर्थ होता है एवकार का एक तो विशेषणगत विशेष्यद और क्रियागत तीन का तीन होता है अयोग व्यवस्थे विशेष ग और अन्य अग व्यवस्थे विशेष ग और अत्यंत अत्योगस्थे क्रियागद ये कार्य तीन जगह लगेगा जग लगे तत्नात्म का ही कल ओम पूर्णमदे पूर्णसूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति शांतिरा